श्री श्री चैतन्य चेतावली भगवत भजन में बाधक भाव भगवान नाम सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है इसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई भी भेद भाव नहीं सभी वर्ण के सभी जाति के सभी प्रकार के स्त्री पुरुष भगवान नाम का सहारा लेकर भगवान के पाद पद्मों तक पहुँच सकते हैं देश काल स्थान विधि तथा पात्रा पात्र का भगवान नाम में कोई नियम नहीं सभी देशों में सभी समय समय में सभी स्थान में शुद्ध अशुद्ध कैसी भी अवस्था हो चाहे भले ही जप करने वाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो भगवान नाम में इन बातों का भेदभाव नहीं नाम जब तो सभी को सभी अवस्थाओं में कल्याणकारी ही है फिर भी भगवान नाम में दस बड़े भारी अपराध हैं पहला सत्पुरुषों की निंदा दूसरा भगवान नामों में भेदभाव तीसरा गुरु का अपमान चौथा शास्त्र निंदा पांचवा भगवन नाम में अर्थवाद छठवा नाम का आश्रय ग्रहण करके पाप कर्मों में प्रवृत्त होना सातवा धर्म व्रत जब आदि के साथ भगवन नाम की तुलना करना आठवा जो भगवन नाम को सुनना न चाहता हो उन्हें नाम का उपदेश करना नौवा नाम का महात्मा श्रवण करके नाम में प्रेम न होना दसवा अहमता ममता तथा विषय भोगों में लगे रहना ये नामा पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से महात्माओं के के सत्संग से से से अथवा भगवत कृपा भगवन नाम में निष्ठा जम गई हो उसे बड़ी सावधानी के साथ इन अपराधों बचे रहना चाहिए महाप्रभु अपने सभी भक्तों को नामा अपराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते थे ये भक्तों की सदा देख रखते किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते तभी उसे सचेत करके कहने लगते देखो तुम भूल कर रहे हो भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष की भाव रखना महान पाप है जो अभक्त हैं उनकी अपेक्षा उपेक्षा करो उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं उनसे अपना संबंध ही मत रखो और जो भगवत भक्त हैं उनकी चरण रस को सदा अपने सिर का आभूषण समझो उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंगराग समझकर कर सदा भक्तिपूर्वक शरीर में मला करो इसलिए प्रभु के भक्तों में आपस में बड़ा ही भारी स्नेह था भक्त एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट जाते कोई किसी के पैरों को ही पकड़ लेता कोई किसी की चरण धूली को ही अपने मस्तक पर मलने लगता और कोई भक्त को दूर से ही देख धूलि में लौट साष्टांग प्रणाम ही करने लगता भक्तों की शिक्षा के निमित्त वे भगवान नामापराध की बड़ी भारी भर्थना करते और जब तक जिसके समीप वह अपराध हुआ है उसके समीप क्षमा न करा लेते तब तक उस अपराधी के अपराध को क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे गोपाल चापाल ने शिवास पंडित का अपराध किया था इसी कारण उसके संपूर्ण शरीर में गणित कु हो गया था वह अपने दुख से दुखी होकर प्रभु के शरणापन्न हुआ और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की प्रभु ने स्पष्ट कह दिया इसकी एक ही औषधि है जिन शिवास पंडित का तुमने अपराध किया है उन्हीं के चरणोदक का पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है मुझमें वैष्णव अपराधी को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है गोपाल चापाल ने ऐसा ही किया श्रीवास के चरणोदक को निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक पीने ही से उनका कुष्ठ चला गया नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रभु उसी को यथोचित दंड देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित भी बताते थे यहां तक कि अपने जननी श्री शचि देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया और जब तक जिनका अपराध हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली तब तक उन पर कृपा ही नहीं की बात यह थी कि महाप्रभु के ज्येष्ठ प्राता विश्वरूप जी अद्वैताचार्य जी के ही पास पढ़ा करते थे वे आचार्य को ही अपना सर्वस्व समझते थे और सदा उनके ही समीप बने रहते थे केवल रोटी खाने भर के लिए घर जाते थे अद्वैताचार्य उन्हें योग वासिष्ठ पढ़ाया करते थे वे बाल्यकाल से ही सुशील सदाचारी मेधावी तथा संसारी विषयों से एकदम विरक्त थे योग वाशिष्ठ के श्रवण मात्र से उनके हृदय का छिपा हुआ त्याग वैराग्य एकदम उभर पड़ा और वे सर्वस्व त्याग कर परिव्राजक बन गए अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को असमय में गृह त्याग कर सदा के लिए चले जाने के कारण माता को अपार दुख हुआ और उन्होंने विश्वरूप के वैराग्य का मूल कारण अद्वैताचार्य को ही समझा वात्सल्य प्रेम के कारण भूली हुई भोली भाली माता ने सोचा अद्वैताचार्य ने ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा मेरे प्राण प्यारे पुत्र को परिव्राजक बना दिया जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्य के समीप भांतिभाति का विलाप करने लगी तब अद्वैताचार्य जी ने यूँ ही बातों ही बातों में समझ समझाते हुए कह दिया था शोक करने की क्या बात है विश्व रूप ने कोई बुरा काम थोड़ी ही किया है उसने तो अपने इस शुभकार में अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को तार दिया हम तो समझते हैं पढ़ना लिखना उसी का सार्थक हुआ जिन्हें पोथी पढ़ लेने पर भी ज्ञान नहीं होता वे पठित मूर्ख हैं ऐसे पुस्तक के कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेने पर भी उसके असली मर्म से वंचित ही रहते हैं बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा निकल गया था उसे ऐसे समय में ये इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कैसे प्रिय लग सकती थी इन बातों से उनके मन में इन्हीं भावों का दृढ़ निश्चय हो गया कि विश्व के गृह त्याग में आचार्य की जरूर सम्मति है वह आचार्य से अत्यधिक स्नेह करता था इनके आज्ञा के बिना वह जा ही नहीं सकता इन भावों को माता ने मन में ही छिपाए रखा किसी के सामने उन्हें प्रकट नहीं किया अब जब निमाई भी आचार्य के संसर्ग में अधिक रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवत भाव में इनकी पूजा स्थिति करने लगे तो बेचारी दुखनी माता से अब नहीं रहा गया कहावत है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है माता का हृदय पहले से ही आघात घायल बन, बना हुआ था विश्व रूप उसके हृदय में पहले ही एक बड़ा भारी घाव कर गए थे वह अभी पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसी के पथ का अनुसरण करते हुए दिखाई देने लगे निमाई अब भक्तों को छोड़कर एक क्षण भर के लिए भी संसारी कामों को करने पसंद नहीं करते थे वे विष्णु प्रिया जी से अब बातें ही नहीं करते हैं सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्रीकृष्ण कथा ही कहते रहते हैं नाती का मुख देखने के लिए उतावली बैठी हुई माता को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव रुचकर प्रतीत नहीं हुआ इसके मूल में भी उस उसे आचार्य अद्वैत का ही हाथ दिखने लगा माता अब अपने मनोगत भावों को अधिक न छिपा सकी उनकी मनोव्यथा लोगों से बातें करते करते आपसे आप ही हृदय को फोड़ बाहर निकल पड़ती वे आंसू बहाते बहाते अधीर होकर कहने लगती इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चल बसे मुझ बिलकती हुई दुखनी के ऊपर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई अब मेरे जीवन का सहारा मुझ अंधी की एकमात्र आधार लकड़ी यह निमाई ही है इसे छोड़कर मेरे लिए सभी संसार सुना ही सुना है मेरे आगे पीछे बस यही एक आश्रय है इसे भी आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं सदा इसे लेकर कीर्तन ही करते रहते हैं मेरा नमाई कितना सीधा है अद्वैताचार्य ने और उनके साथी भक्तों ने उसे ईश्वर बता बताकर विरक्त बना दिया है वह घर की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता सदा भक्तों के ही साथ घुमा करता है माता की इन बातों से श्रीवास आदि भक्तों को तथा अद्विताचार्य जी को मन ही मन कुछ दुख होता था प्रभु भी भक्तों के मनोभावों को तार गए भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस निंदा रूपी पाप का प्रायश्चित कराया एक दिन प्रभु तो भगवदावेश में भगवान मूर्तियों को एक ओर हटाकर भगवान के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा भक्तों ने अपने अपने इच्छानुसार किसी ने अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने का किसी ने स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो जाने का किसी ने पुत्र का और किसी ने भगवत भक्ति का वर मंगा प्रभु ने आवेश में ही आकर सभी को उन उनका अभीष्ट वरदान दिया उसी समय सुष पंडित ने अति दीन भाव से कहा प्रभु यह शची माता सदा दुखनी ही बनी रहती है यह दुख के कारण सदा अश्रु ही बहाती रहती हैं भगवान इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए कि इनका शोक संताप सब दूर हो जाए प्रभु ने उसी प्रकार सिंहासन पर बैठे ही बैठे भगवदावेश में ही कहा सची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती इसने वैष्णव अपराध किया है अपने अपराध करने वालों को तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ किंतु वैष्णवों का अपराध करने वालों को क्षमा करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीन भाव से कहा प्रभो भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया है उसका अपराध ही क्षमा ना हो सके आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जन बन गई इनके लिए क्या अपना और क्या पराया सभी तो इनके पुत्र हैं, जिसे चाहे जो कुछ ये कर सकती है प्रभु ने कहा कुछ भी हो वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो उसकी निष्कृति नहीं हो सकती साक्षात देवाधिदेव महादेव जी भी वैष्णवों का अपराध करने पर क्षण ही नष्ट हो सकते हैं श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु कुछ भी तो इनके अपराध अपराध विमोचन का का उपाय होना चाहिए। प्रभु ने कहा माता का अपराध के प्रति है। यदि आचार्य की चरण धूलि माता सिर पर चढ़ावे और आचार्य ही इसे हृदय से क्षमा कर दे तब यह कृपा के अधिकारी बन सकती है उस समय आचार्य दूसरे स्थान में थे सभी भक्त आचार्य के समीप गए और वहाँ जाकर उन्होंने सभी वृत्तांत कहा प्रभु की बातें सुनकर आचार प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगे वे रोते रोते कहने लगे यही तो प्रभु की भगवत बचलता है भला जगन माता देवी का अपराध हो ही क्या सकता है यह तो प्रभु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस लीला का अभिनय करा रहे हैं यदि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है और इस उपदेश प्रद अभिनय का प्रधान पात्र प्रभु मुझे ही बनाना चाहते हैं तो मैं हृदय से कहता हूं माता के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है यदि आप मुझे प्रभु के आज्ञा से क्षमा कर दी ऐसा कहने के लिए ही विवश करते हैं तो मैं कह देता हूं वैसे तो माता ने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है यदि प्रभु की दृष्टि में यह अपराध है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ रही चरण धूलि की बात सो सची माता तो जगत बंद है उनकी चरण धूलि ही भक्तों के शरीर का अंगराग है भला माता को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूँ इस प्रकार भक्तों में झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में ही शचि देवी भी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने जल्दी से अद्वैताचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ा ली इस बात से भक्तों को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा वे आनंद के साथ नृत्य करने लगे भक्तों में एक दूसरे के प्रति जो कुछ थोड़ा बहुत मनोमालिन्य था वह इस घटना से एकदम समूल नष्ट हो गया और भक्त परस्पर एक दूसरे को प्रेम से गले लगा लगा कर आलिंगन करने लगे इसी प्रकार नौदीप में एक देवानंद पंडित थे वे वैसे तो बड़े भारी पंडित थे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें यथावत था भागवत के पढ़ाने के लिए दूर दूर तक इनकी ख्याति थी बहुत दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास श्रीमदभागवत और गीता पढ़ाने के लिए आते थे यह स्वभाव के बुरे नहीं थे संसारी सुखों से उदासीन और विरक्त थे किंतु अभी तक इनके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित नहीं था हृदय में प्रेम का बीज तो पड़ा हुआ था कि सूखे खेत में बीज अंकुरित कैसे हो सकता है जब तक कि वह वा सुंदर वारी से सींचा न जाए दयादय गौरांग ने एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की उनके ऊपर प्रहार करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय रूपी क्षेत्र को पहले तो ज्योत दिया फिर कृपा रूपी जल से कर उसे स्निग्ध और उत्पन्न होने योग्य बना दिया। देवानंद को भागवत देख देखकर प्रभु क्रोधित भाव से कहने लगे ओ पंडित भागवत के अर्थों का अनर्थ क्यों किया करता है तो भागवत के अर्थों को क्या जाने श्रीमदभागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह ही है जिनके हृदय में प्रेम नहीं भक्ति नहीं साधु महात्मा और ब्राह्मण वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं वह श्रीमद् भगवत की पुस्तक के छूने का अधिकारी ही नहीं भागवत गंगाजी, तुलसी और भगवत भक्त ये भगवान के रूप ही हैं जो शुष्क हृदय के हैं जिनके अंतकरण में भक्ति नहीं वे इनके द्वारा क्या लाभ उठा सकते हैं वैसे ही ज्ञान की बातें बखाड़ता रहता है या कुछ समझता भी है ऐसे पढ़ने से क्या लाभ ला तेरी पुस्तक को फाड़ श्री गंगा जी के प्रवाह में प्रवाहित कर दूं इतना कहकर प्रभु भावावेश में उनकी पुस्तक फाड़ने के लिए दौड़े भक्तों ने यह देखकर प्रभु को पकड़ लिया और शांत किया प्रभु को भावावेश में देखकर भक्त उन्हें आगे ले गए लौटते हुए प्रभु फिर देवानंद के स्थान पर आए उस समय प्रभु भावावेश में नहीं थे उन्होंने देवानंद जी को वह बात याद दिलाई जब वे एक बार श्रीमद्भागवत का पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पंडित भी पाठ सुनने आए थे जिस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में ठूस ठूस कर प्रेम रस भरा हुआ है ऐसी भागवत का जब श्रीवास जी ने पाठ सुना तो वे प्रेम में बेहोश होकर मूर्छित हो, हो गए आपके भक्तों ने उन्हें उठाकर बाहर डाल दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की महाभागवत श्रीवास पंडित के भावों को जब आपने ही नहीं समझा तब आपके शिष्य तो समझते ही क्या आपने उस समय एक भगवत भक्त का बुरी तरह से तिरकार कराया या आपके ऊपर अपराध चढ़ा देवानंद विरक्त थे विद्वान थे शास्त्रज्ञ थे फिर भी उन्होंने प्रभु के क्रोध युक्त वचनों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया भगवत कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई उन्हें अपने भूल का अनुभव होने लगा वे प्रभु के शरणापन्न हुए और उन्होंने अपने पूर्व के भूल तथा अज्ञान में किए जाने वाले अपराध के लिए श्रीवास पंडित से क्षमा याचना की जब प्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई तब उनके भगवत भक्त होने में क्या देर थी वे दे उस दिन से परम भक्त बन गए प्रभु अपने भक्तों को भजन की प्रणाली और भजन किस प्रकार के बनकर करना चाहिए इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे एक दिन आप भक्तों को भगवान नाम का महात्मा बता रहे थे महात्मा बताते हुए उन्होंने कहा भक्त को अपने लिए तृण से भी नीचा समझना चाहिए और वृक्षों से भी अधिक सहनशील स्वयं तो कभी मान की इच्छा करे नहीं किंतु दूसरों को सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिए इस प्रकार होकर निरंतर भगवान नामों का ही चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए सबसे अधिक सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए जिसमें सहनशीलता नहीं वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान तपस्वी और पंडित ही क्यों न हो कभी भी भाव भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता सहनशीलता का पाठ वृक्षों से लेना चाहिए वृक्ष किसी से कटुवचन नहीं बोलते उन्हें जो ईट पत्थर मारता है तो उस पर रोष न करके उल्टे प्रहार करने वाले को पके हुए फल ही देते हैं भूख प्यास लगने पर भोजन तथा जल की याचना नहीं करते एकांत में ही रहते हैं इसी प्रकार भक्त को जनसंसद से पृथक रहकर किसी से किसी बात की याचना न करते हुए अमानी और सहनशील बनकर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए इसके अनंतर आपने हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलयुग नास्ते व नास्ते व कलयुग में केवल हरिनाम ही सार है जीवों के उद्धार के निमित्त भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरा कोई और सुगम उपाय है ही नहीं इस श्लोक की व्याख्या भक्तों को बताई तीन बार मना करने से यह अभिप्राय है कि कलयुग में इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं एक हृदयहीन जड़ बुद्धि वाला विद्यार्थी भी प्रभु की इस व्याख्या को सुन रहा था उसने कहा यह तो सब शास्त्रों में अर्थवाद है नाम की प्रशंसा में वैसे ही बहुत सी बढ़ा चढ़ा कर बातें कह दी है वास्तव में कोरे नाम से कुछ नहीं होता लोगों के नाम में प्रवृत्ति हो इसीलिए ऐसे वाक्य कह दिए हैं इतना सुनते ही प्रभु ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और श्रीहरी श्रीहरी कहकर वे सभी भक्तों से करने लगे भगवान नाम में अर्थवाद कहने वालों को पात पातक लगता है सुनने वाले को भी पाप होता है इसलिए चलो हम सभी गंगा जी में सचेली स्नान करें तभी इस भगवन नाम में अर्थवा सुनाने व सुनने वाले पाप से मुक्त हो सकेंगे यह कहकर प्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के लिए चले गए सभी भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के सहित सुरसरी के सुंदर सुशीतल नीर में स्नान किया स्नान कर लेने के अनंतर प्रभु ने सभी भक्तों के सम्मुख भक्त की महिमा का वर्णन किया प्रभु भक्तों को लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने लगे भाई तुम्ही सोचो जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक -एक रोम, कूप में समा सकते है उन्हें कोई योग के ही द्वारा प्राप्त करना चाहे, तो वे वश में केवल श्वार रोकने से ही कैसे आ सकते हैं कोई कहे कि हम तत्वों की संख्या कर सकते हैं उनका पता लगा लेंगे तो यह उसकी कोरी मूर्खता है भला जो बुद्ध से अतीत है जिनके लिए चारों वेद नेति नेति कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांख्य के द्वारा हो ही कैसे सकता है अब रही धर्म की बात धर्म तो उल्टा बंधन का ही हेतु है धर्म से तो तीनों लोगों के विषय सुखों की ही प्राप्ति हो सकती है वह भी एक प्रकार से सुवर्ण की वेणी ही है कोई जब से अथवा केवल त्याग से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो वह कैसे प्रसन्न हो सकते हैं त्याग कोई कर ही क्या सकता है उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता भक्ति से हीन होकर जब तप पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाए सभी व्यर्थ हैं इस बात को भगवान ने उद्धव से स्वयं भी कहा है न साध्यतिमा योगो न साक्ष्यम धर्म न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता श्रीमदभागवत ये उद्धव जिस प्रकार मेरे प्रति बढ़ी हुई भक्ति मुझे वश में कर सकती है उस प्रकार अष्टांग योग, सांख्य शास्त्रों का अध्ययन धर्म स्वाध्याय तथा तब आदि क्रियाएं मुझे वश करने में समर्थ नहीं हो सकती इस प्रकार भक्तों को भगवत भक्ति की शिक्षा देते हुए प्रभु सभी को अपूर्व सुख और आनंद पहुँचाते हुए नवद्वीप में भांति भांति की लीलाएँ करने लगे